प्रजापते अहनी यदव रात्रुच्य अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभव रात्र प्रलीय अव्यक्त अव्यक्ता अव्यक्त प्रजापते स्वापावस्था तस्तव्यक्ता व्यक्तो व्यज्य व्यक्त स्थावरजंगमलक्षण सर्वा प्रज प्रभव अभ्यज्यगम अहराग तस्राग का ब्रह्मण प्रबोधका तथा रात्र ब्रह्मण स्वाप काले प्रलीयन्ते प्रलीय सर्वाय त्रवोस